संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पांडवों का वृक्ष पर्वा और आष्टी श्रेण के आश्रमों पर जाना वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय जय जटासुर के मारे जाने पर महाराज जिधिष्ठिर फिर श्री नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं पाँच वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्रविद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्युलोक में लौट आऊँगा इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर यहाँ आवे उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा ले चलते इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलहटी को श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते वे सातवें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे वहाँ उन्होंने राजर्षि वृष्ठपर्वा का पवित्र आश्रम देखा वहाँ आने को अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित या पांडवों सुशोभित था पांडवों ने उस आश्रम में पहुँच परम धार्मिक राजर्षि विष्पर्वा को प्रणाम किया राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां सात रात निवास किया आठवें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध विश्वपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की उनके पास जो समान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए राजर्षि विश्वपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा को चले वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों के सहित पैदल ही चले वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने चौथे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया श्वेताचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता था इस पर जल की अधिकता थी तथा तो मढ़ी सुवर्ण और चांदी चान्द, चाँदी की सिलाएं थीं मार्ग में धौम में द्रौपदी पांडव और महर्षि लोमस साथ साथ ही चलते थे उनमें से कोई भी थकता नहीं था उस समय चलते चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किमपुर सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए उसे देख उन्हें हर्ष से रोमांच हो क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया उस समय महाराज जिठ्ठे ने भीमसेन से से प्रेमपूर्वक कहा अहो यह गंधमादन का जंगल कैसा शोभा सम्पन्न है इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र पुष्प और फलों से सुशोभित तरह तरह की लताएँ हैं इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं हे कुंती नंदन भीम तरह तरह के धातु नदी किन्नर मृग पक्षी गंधर्व अप्सरा, मनोरम वन अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर जरा दृष्टिपात करो वैश्वपान जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार सूर्यीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए उस पर्वतराज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि अष्टिशरण का आश्रम देखा राजर्षि बड़े ही तपस्वी थे उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया धर्मज्ञ अष्टिशैन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा पांडवों के बैठ जाने पर महात अरिश अष्टी ने कैरवों में कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज राज्य का सत्कार करके पूछा राजन तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता तुम बराबर धर्म में स्थित रहते हो ना तुम्हारे माता पिता को सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता अपने समस्त गुरुजन वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं तुमने तुम तुमसे यथा योग्य मान पाकर साधुजन प्रसन्न रहते हैं न वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो न तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता दान धर्म तप शौच आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते होना तुम राजर्षियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते होना जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पिता हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इनके कर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा हे पार्थ जो पुरुष माता पिता अग्नि गुरु और आत्मा की पूजा करता है वह इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है इस पर महाराज युष्ठि ने कहा भगवान आपने यह धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूँ आष्टी सेन ने कहा पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं उस समय यहाँ मेरी पणव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है आप लोगों को यहीं बैठे बैठे उसे सुनना चाहिए वहाँ आने का वहाँ जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवर्षि गण ही जा सकते हैं यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्थियों से मारते हैं सर्वसंधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाठ बाट से आते हैं इस कैलाश की शिखर पर ही देवता दानों सिद्धों और कुबेर का उद्यान है इस प्रकार पर्वसंधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यही निवास करो अतुलित तेजस्वी मुनिवर आष्टी की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे वे हिमालय पर रह महर्षि लोमच से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का पाँचवा वर्ष बीत गया घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था जाति बार वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी। एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उड़ा लाया बंधु बांधुओं के सहित पांडवों ने और यशस्विनी द्रौपदी ने वहाँ भी पंचरंगे पुष्प देखे